आनंद की खोज भगवन नाम का जप सभी धर्मों में भगवत नाम के जप को बहुत महत्व दिया गया है एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कलयुग में भगवन नाम के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तैव नास्तैव नास्तैव गतिरण्य था भक्तिशास्त्रों में जो मंत्र जप का महत्व है ही योग सूत्र जैसे वैज्ञानिक ग्रंथ में पतंजलि सभी पूर्व पूर्वाग्रहों तथा ईश्वर विश्वासादि से दूर रहते हुए भी नाम जबकि पद्धति एवं उसके मन पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करना नहीं भूले वहाँ उन्होंने ओंकार की भगवान का वाचक एवं ओंकार के जप को चित्त वृत्ति निरोध का एक प्रभावशाली उपाय बताया है तथ्य वाचक प्रणव तथप तदर्थ भावनम जबकि पद्धति तथा मन पर उसके प्रभाव के विषय में जानने के पूर्व मंत्र संबंधी कुछ सैद्धांतिक बातें जान लेना आवश्यक है भगवान नाम का जप मंत्र योग का अंग है शब्द के माध्यम से शरीर मन प्राण चेतना भौतिक एवं मानसिक जगत के किसी भी स्तर को प्रभावित करना एवं उनमें परिवर्तन पैदा करना मंत्र योग कहलाता है मंत्र योग का सिद्धांत मंत्र योग इस दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है कि समस्त जगह शब्द है तथा उसकी उत्पत्ति शब्द ब्रह्म से हुई है इस बात को बाइबिल में इन द बिगनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। अर्थात प्रारंभ में शब्द था शब्द परमात्मा से संयुक्त था शब्द ही परमात्मा था ने व्यक्त किया गया है स्वामी विवेकानंद को अपने परिभ्राजन काल में अल्मोड़ा के निकट उपरोक्त सिद्धांत के संबंध में एक दिव्य अनुभूति हुई थी जिसका वर्णन करते हुए वे कहते हैं परमात्म चैतन्य परम अथवा दिव्य भाव के रूप में अभिव्यक्त होता है यह भाव पुनः दिव्य शब्द के रूप में व्यक्त होता है भाव एवं शब्द वस्तुतः एक ही है शब्द भाव का बाह्य रूप मात्र है दोनों अभिन्न हैं, शब्द के बिना विचार और विचार के बिना शब्द असंभव है यह अथवा सब के स्तर पर जितनी सत्य है उतनी व्यष्टि के स्तर पर भी दोनों की बनावट एक सरीखी है जगत को शब्द में क्यों कहा गया है इसे थोड़ा समझ लेना होगा उच्चारण शब्द अथवा ध्वनि वस्तुतः भौतिक पदार्थ में उत्पन्न कुछ स्पंदन है जो कर्णेंद्र की संवेदन क्षमता की सीमा में आने पर ध्वनि के रूप में जाने जाते हैं कुछ ऐसे भी ध्वनि तरंगे हैं अल्ट्रासाउंड जिसकी स्पंदन की गति इतनी अधिक होती है कि वे हमारे कर्णों द्वारा सुनी नहीं जा सकती लेकिन जिनका उपयोग देह के भीतर की गठनों आदि की जानकारी के लिए किया जाता है यही बात प्रकाश के संबंध में भी सत्य है बाहर जगत से विभिन्न स्पंदन गतियों फ्रिक्वेंसीज एवं तरंग लंबाइयों वेव लेंथ की प्रकाश तरंगे लाइट वेव्स हमारे नेत्रों में प्रवेश करती है तब हम इस रंग बिरंगी दुनिया को देख पाते हैं लेकिन हमारे नेत्रों की सबसे अधिक और सबसे कम तरंग लंबाइयों को पकड़ पाने की क्षमता के परे भी प्रकाश तरंगे हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते इसी तरह विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्सरेज छ तरंगे आदि नाना प्रकार की तरंगों से हमारा यह वायुमंडल परिपूर्ण है हमें इंद्रिय जन ज्ञान कैसे प्राप्त होता है जब इंद्रियों का इंद्रियों के साथ संयोग होता है तो संवेदन एक तरंग के रूप में नाड़ियों की सहायता से मस्तिष्क में पहुँचता है यही नहीं हम जिसे विचार कहते हैं वे भी तरंग ही हैं भौतिक स्तर पर उन्हें यंत्र द्वारा मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में लिपिबद्ध भी किया जाता है ए, -ए जी बाह्य स्थूल जगत के गठन को ही लीजिए आधुनिक विज्ञान के अनुसार समग्र जगत अड़ूप परमाणुओं से निर्मित है इनके स्वरूप के बारे में विवेचन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ये अति सूक्ष्म कण कभी तो कणों की तरह कभी तरंगों की तरह आचरण करते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि समग्र बाह्य भौतिक जगत भले ही वह स्थूल पदार्थ के रूप में प्रतीयमान हो वस्तुतः तरंगों द्वारा ही निर्मित है ध्वनि प्रकाश तथा शक्ति एनर्जी के विभिन्न प्रकार भी स्वरूपतः तरंग ही हैं हमारे संवेदन एवं चिंतन भी सूक्ष्म तरंग मात्र हैं जगत शब्द में है यह इसी अर्थ में कहा गया है मंत्र शास्त्र के अनुसार सर्वप्रथम निर्गुण निराकार अव्याकृत ब्रह्म ही था सृष्टि के पूर्व यह स्पंदित होता है यही स्फोट या शब्द ब्रह्म या ब्रह्म कहलाता है इस आदि स्पंदन के नित्य से दो भाग होते हैं शब्द चैतन्य और शब्द ब्रह्म वस्तुता ये एक ही शब्द के दो रूप हैं। यही नाद ब्रह्म विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल स्पंदनों तरंगों में विभक्त हो जाता है जिनसे स्थूल जगत एवं सूक्ष्म जगत का निर्माण होता है शब्द और चैतन्य सदा सभी स्तर पर विद्यमान रहते हैं उच्चतम स्तर पर शब्द और चैतन्य के रूप में मन के स्तर पर शब्द और अर्थ या भाव के रूप में एवं स्थूल स्तर इस पर नाम और रूप के रूप में और तरंग या स्पंदन के रूप में वाणी के विभिन्न स्तर शास्त्रों के अनुसार वाणी के चार प्रकार या स्तर होते हैं वैखरी मध्यमा पश्चंती और परा जो वाणी श्रवण गोचर होती है वह वैखरी कहलाती है ध्वनि के रूप में व्यक्त होने के पूर्व जो वाणी केवल विचार के रूप में मन में विद्यमान रहती है वह मध्यमा कहलाती है जो वाणी विचार के भी पूर्व बीज रूप में रहती है वह है पश्चन्ती एवं सर्वव्यापी अव्यक्त ब्रह्म ही परावाणी है मंत्र जब का उद्देश्य वैखरी जब से प्रारंभ कर अंत में परा तक पहुँचना है आधुनिक शरीर रचना एवं क्रियाशास्त्र फिजियोलॉजी के अनुसार भी वाणी के विभिन्न स्तर हैं एक तो वाणी का स्थूल रूप है जो गले मुंह तथा औष्ट से पैदा होता है लेकिन स्थूल ध्वनि के रूप में व्यक्त होने के पूर्व मस्तिष्क में वाणी के केंद्र विशेष में पहले शब्दों का निर्माण होता है ऐसे कई रोग हैं जिनमें रोगी बोलने की क्षमता खो देता है लेकिन पढ़ एवं सुन सकता है इसके साथ अर्थ भी संयुक्त होता है अन्य रोगों में व्यक्ति वस्तु को पहचानता है उसका उपयोग जानता है लेकिन नाम नहीं ले पाता तात्पर्य यह है कि वाणी की उत्पत्ति अनेक अंगों से युक्त एक पेचीदा प्रक्रिया है जिसमें मस्तिष्क गला एवं मुंह के विभिन्न अंग कार्य करते हैं मंत्र जिन शब्दों के आध्यात्मिक अर्थ होते हैं वे मंत्र कहलाते हैं मननात इति मंत्र जो मनन से उद्धार करे जिसके मनन से त्राण हो वह मंत्र है सामान्य लोगों के लिए वह शब्द मात्र हो लेकिन साधक उसे महान संभावनाओं से युक्त भावों एवं विचारों के घनीभूत रूप में देखता है वह एक नन्हे से बीज के समान है जिसमें एक विशाल वृक्ष बनने की संभावना निहित है मंत्र को अनंत ज्ञान राशि के सार तत्व के रूप में भी देखा जा सकता है जैसे पहले गन्ने के रस से गुड़ गुड़ से सरकरा और अंत में सरकरा से अत्यंत विशुद्धीकृत मिश्री बनती है इसी प्रकार मंत्र के विषय में समझना चाहिए श्री रामकृष्ण कहते थे कि वेदों का लय गायत्री में और गायत्री का लय ओंकार में होता है अर्थात समस्त वेदों का निचोड़ गायत्री में और गायत्री का सार ओंकार में है दूसरे शब्दों में ओंकार का विस्तार और व्याख्या ही समस्त वेद है विभिन्न प्रकार के मंत्र विश्व की लगभग सभी भाषाओं में जिनमें धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं मंत्र पाए जाते हैं और मंत्र हैं भी सैकड़ों हजारों प्रकार के ओम जैसे एकाक्षर मंत्र से लेकर अनेक अक्षरों वाले श्लोक या वाक्य रूपी मंत्र हो सकते हैं सामान्यतः मंत्रों को सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जाता क्योंकि ये अत्यंत पावन एवं गोपनीय माने जाते हैं फिर भी कुछ मंत्र इतने प्रसिद्ध हैं कि पाठक को मंत्रों के प्रकार समझने के लिए यहाँ उनका उल्लेख किया जा सकता है ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि पंचाक्षर अथवा द्वादशाक्षर मंत्र भी अत्यंत प्रचलित है हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे एवं ईसाइयों का लॉर्ड जीसस है मर्सी आनमी हे सीनर ये दो लंबे मंत्रों के उदाहरण हैं इनके अतिरिक्त वेदों के समस्त श्लोक वाक्य आदि मंत्र ही माने जाते हैं भगवान नाम एवं भगवान में संबंध पतंजलि के अनुसार ओंकार अर्थात प्रणव ईश्वर का वाचक है इस संदर्भ में श्री कृष्ण एवं भक्त एक भक्त का वार्तालाप उल्लेख योग्य है भक्त कहते हैं कि अनाहर शब्द सदा अंदर बाहर हो रहा है इस पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि शब्द होने से क्या होगा उसका प्रतिपाद्य तो होना चाहिए तुम्हारे नाम से क्या आनंद होता है तुम्हें देखे बिना सोलह आना आनंद नहीं होता ईश्वर भक्त कहते हैं कि शब्द ही ब्रह्म है श्री कृष्ण उनके इस दृष्टिकोण को भी स्वीकार कर लेते हैं तात्पर्य यह है कि शब्द एवं ब्रह्म के संबंध में दो दृष्टिकोण हैं। पहला शब्दवाचक है और ब्रह्म या ईश्वरवाच्य दूसरा शब्द और ब्रह्म एक ही है वेदों में भी हम दोनों प्रकार का मत पाते हैं कठोपनिषद में एक स्थान पर प्रणव की धनुष के साथ तुलना की गई है जिसकी सहायता से आत्मा रूपी तीर ब्रह्म रूपी लक्ष्य के साथ एक हो जाता है कठोपनिषद में ही ओंकार को श्रेष्ठ आलंबन कहा गया है ए तदालंबनम श्रेष्ठम ए परम यहाँ ओंकार का उल्लेख उपाय आलम्बन या वाचक के रूप में किया गया है यही ओम को परम पद की संज्ञा दीप भी गई है यथा सर्वे वेदा यद पद महामनंती तपासी सर्वाणी च यदंती यदि क्षंतों ब्रह्मचर्य चलंती तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवी में ओम इत इसके अतिरिक्त भक्तों का एक और मत है उनके अनुसार शब्द ईश्वर से भी बड़ा है उससे भी अधिक व्यापक है इस सिद्धांत को दर्शाने वाली अनेक आख्यायिकाएं हैं स्वयं भगवान राम को समुद्र पार करने के लिए सेतु का निर्माण करना पड़ा लेकिन राम नाम के प्रभाव से पत्थर भी सागर पर तैरने लगे जब भगवान श्री कृष्ण को तराजू से तोला जा रहा था तब सत्यभामा ने तुला के दूसरे पलडे पर एक तुलसी पत्र पर भगवान का नाम लिखकर कर रख दिया बस वह पल्डा भगवान से भारी हो गया इत्यादि